के प्रबन्न होकर भगवान को परमार्पण कर दिया महाराज हमें कहा के रक्षा नहीं कर सकते लोग अपना रही है दिन क्या, क्या तो तो एक दिन भगवान की राम लोक वृक्षम दिख भगवान ने देखा कि हमारे विशेष क्या क्या कहता प्रदर्शन करके देखते राष्ट्रीय में हर घर वहां था और कुछ करके पूरे तो उन्होंने देखा तो तो एक व्यक्ति अपनी स्त्री को उपकृष्ट करके दिष्ट राषस दिखता हूं अपनी स्त्री को उपकृष्ट करके बोल रहा हूं हरे ओ ग तो अपनी गाड़ी में भाग नहीं बता रात्रि को कल की कहाँ रही तीर्थी का जो भी कलाम है जो कि दिन तक सीता है वहां राम रावण के आ और प्रेम से ले आए वहां की काम उनसे भी लोग घर में बी होगी भगवान बोले अनु समझ रहे जमा का प्रशंसन कर रहे जहां कहा लोग ऐसे सर्च करते भगवान कहते हैं लोका प्रवास भी का लोका प्रवास को धरना से पर पर थी थी। करना इसकी शुद्धि करनी चाहिए तो भगवान ने का जी से ये तो लोग कहते रहे अरे सीताजी की गर्भ ली उससे पहले भगवान ने एक दिन महल में गए और सीताजी को देखा और उनके लक्षणों से जाना कि ये गर्भवती है तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा देवी ये बताओ फिलहाल बालक गर्भ में हो तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण रहनी थी हमने कहा बालक की तरफ का अच्छा प्रभाव नहीं करता जब इस बात प्रसन्न रहेगी उसकी इच्छाएं पूर्ण रहेगी तो सुंदर बालक है भगवान ने कहा तुम्हारी कोई तो इच्छा तो नहीं है क्या इच्छा है बोल तो भगवती सीता ने कहा महाराज और तो कोई तो इच्छा नहीं है, नहीं है। जब हम पहले बर्मी घूमे थे ऋषियों के यहाँ गए थे तो उन ऋषियों की ऋषिपत्नियों की हम कोई सेवा नहीं करते प्रत्येक बार फिर मन में आता है हम फिर ऋषियों के आश्रम में जाए पर उनकी सेवा करें तो उस दिन यहां रहें ये मन में आती है। भगवान ने कहा ऐसा तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी ऐसे के उसकी दिन रात की न तो ये चर्चा उनकी कामना कर दी जी जो भाई उसका आग रहा और खराब तो भगवान तो ने जो है बुला करके लक्ष्मी को कहा मयू तक कर बामण जो हम कहें वो आत्मा का पालन करें हमारी आप हमको बरा सकते क्या पिताजी को देकर सिर्फ वाल्मीकि जी से आश्रम में सायकाल खबर बदला दी कि तुमको वाल्मीकि से आसम में जाना पिताजी बड़ी प्रसन्न रही कि भगवान ने मेरी बड़ी जल्दी थी सराखर तो आग जाए देकर के रख अपने बर्बादी पर खड़ा कराती है और रोसियों की पत्नियों के लिए सुंदर साड़ियां धोतियाँ उसमें रखी सजा दी बढ़ती है जिनको इसमें रख लेंगे आए को रखना है खूब धर्मिया जिन रिश्वत कतनियों को हम बांटेंगे रात्रि को उनको लग नहीं आई सामान्य सजाते हुए प्रातः काल जो लक्ष्मण जी आए और उन्होंने अपने बैठा करके और बाघ्मी जी के आसम को लेकर जब गंगा आंगा का दर्शन किया बामी जी का आसन में लगा तो लक्ष्मण जी को नहीं लाएगा एकदम रोली दादी ने देखा तो भाई ये हर्ष के काल में तुमको का दुख कैसे क्यों लक्ष्मण दुखी कहो ममाप गए तो रामो धीर साधक लक्ष्मण श्री भगवान राम तो हमको प्राणों को अधिक प्यारे हैं परंत तुम क्या इतना विरोध नहीं कर सकते क्यों क्यों दुखी हो रहे सब तुम रोते हुए साथ माता जी भगवान ने ऐसी अभी चर्चा सुनी है तो उन्होंने त्याग कर दिया जी एकदम हमने पहले किसी का पटपत्नी का दियो किया होगा हमको ये हमको ये व्यवस्थ करना पड़ेगा नारद मेरे दिल से खूला बोला हमारा भगवान राम का जिस जैसा प्रेम है प्रयोग तो सभी इसके ऊपर उठना प्रारब्ध हमारी जे की उनकी प्रतिकूल है, है। वो तो किसी की भी थे जब वहां वाल्मीकि जी का आश्रम में गलवारा मिनार आया वहां लक्ष्मण जी ने रथ खड़ा कर दिया सीता जी वहां सबसे बैठ गयी लक्ष्मण जी जो है अपना रथ लौका दिलाए जब तक उसकी भूमि देखती रही तब तक वो देखती रही उसके बाद सीता जी ने विघन आरम्भ करती थी बाल्मी जी के पिछले बच्चे आए यहाँ जनधरने के लिए बोले महाराज जो भी पहचान वाले होता है कोई देवी आकाश से दिमाग से जुड़ गई है वहां हो गई है गंगा किनारे बाली जी ने कहा मैंने तो पहले लेके रखा है सीता है दो देवी आ गई बालजी जी हाथ में गंदा लेकर के आए निष्पाप आम दे दिए ओ बेटी तुम निष्पाप हो मैं जानता हूं देखो मैंने पहले ये रामायण बना रखी है बात सीता सीताजी को ले गए और वहां अपने आसमन के सुनने के ही वहाँ तपस्वियों का आक्रम था उसने सीता जी को रख दिया और लतूत काले थे कुछ लग दो पुत्र उनके दो पुत्र तो एक तो लेकर ही जिस बच्चे की रक्षा थी उसका नाम तो पुष्ट हुआ और एक लड़ जाती आप लेकर के उसकी रक्षा थी उसका नाम हुआ लड़ उनके दो पुत्र थे पूरा मनुष्य वाल्मीकि ने दादी किया थी लक्ष्मण जी के जो पुत्र थे अंगज पुत्र देखे तुष्कर भरत जी के के पुत्र थे शिवाही शिक्षण शत्रुजी के दोके अन्तर तथा ऊर्जम ब्रह्मचर्य धारेण सवेद सहस्र वर्षाणी अग्निरोम जो हे उसके तो नंतर भगवान राम ने तेरह हजार वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करके अग्रभुक्त करते रहे भगवान ने फिर एक बड़ा भारण यज्ञ किया नीनी साधन में वहां सब देशों के राजा है तमु झांका लगा है <स्थाथ> जी के पास भी निमंत्रण गया तब ऋषियों के पास निमंत्रण गया देश देश के राजा लोग आए ऋषि लोग आये महात्मा लोग आये बहुत भारी समाज के राज्य बाल मित जी दोनों बच्चों को लेकर के सीता भी को लेकर के भी एक छुट्टी बना भी छुटी है जहाँ बालजीत भी की हो गए हैं वाल्मीक जी भी वहां आ गए और इतना बड़ा समाज जीतता था जब वहां सभा होती थी तो वाल्मीकि जी ने उन दोनों बच्चों को रामायण कमित कराया और कहा जाओ बेटा वो सभा ने जाकर के रामायण को सुनाया तो और कुछ दोनों भाई उनको कहा तो सकते किसी के आसन में मत बैठना अपना आसन अपने साथ ले क्योंकि दे जाता छोटी छोटी मृत्यु किसी का मत पीना अपने अपने समंद ले जाते तीन के धीरे फल उनके उनको दे देते जब गाते गाते तुम्हारा मुंह सूझने लगे तो उन फलों को लेना जाना जान कोई तुमको कुछ देस लेना मत था और दोनों जो वो दोनों बालक जब वो सभा में गए और जाकर के देखा तो वह राम के सब कदम जो लोग देखते हैं तो मालूम हुआ ये दोनों ने भगवान राम से उनका आकृति मिलती है सवाई ज्यादा भी आज के लिए पड़ गए तो भवि रामक के सदृश वो तो, तो राम जी के सद्र से हो रहे हो बिंबात बिंब में लोग जुटे बाल्मीक में आता है अरे बिंब प्रतिबिंब में कुछ अंतर हो सकता है पर तो ये तो ऐसा मालूम होता है कि बिंद में सही ही जो बिंद निकाला है तो राम जी ने बच्चों की आसती में कोई अंतर नहीं मालूम होता और उन बच्चों को जो है ऊपर सिंह पर दिखाया और तीन सौ पर रामायण सिंह ले लोगों को जो कोई वस्तु देते थे वो बोलेंगे फिर उनको कोई वस्तु खाने की किसी के आतंक नहीं देखे किसी का जन्म नहीं दिए उन्होंने रामायण सुनाना आरंभ किया पहले भी दाल, गए, दाल से so दुद्द दुद्द में से है दाल पाने के आरम्भ थे राम जी का जन्म सुनाया उन्होंने तो अब जो वृद्ध वृद्ध लोग थे उन्होंने देखा एक रामायण ने तो एक बात बिल्कुल सच्ची है रामजन के समय हम लोग थे हमने जो बात जो व्यक्तियां थी उसमें तो एक एक व्यती थी और तो वो मेरे विधानपति ने बालक से जो है बिल्कुल वृद्ध होगी है, है कुछ देते तो नहीं गए तो रामायण ये इतना रहे कि मानो बिल्कुल किसी ने अपने काम में लिखी हो तो अब तो बड़ी झूल लगने लगी है आज जो अयोध्या कांड आया है अक्सर आया गरीब दस गुप्त होकर के लोग सुनने जब पहला काम आया सब लोगों के दिन को संजोर था सीता की बात कैसी रहू चली गई रात कहना सुंदर साल ने सुनाया वहाँ सीता की रहनी कम लगाई सब उन्होंने सीता के विजय कंजोर किया था उन्होंने अपने अपने पान कपड़े डाय सर लगे थे भगवान सर जी भगवती के विजय ने हमने कंजोर किया हमारा क्या बता रहे तो चिंता के दूसरे में जिसमें जिन लोगों को समझे थे सबके विषय सबको उनका कम सकते हैं और सीता जी ने आकर के जयम कृष्णा को भगवान के योजना अर्पण कर दिए तो बनस्पति माता सटे और पुनः लेकर के सी माता और सीता जी के बोध में लेकर के अंतर खाते पूजा करने के लिए व्यक्त रहे हैं उदर भगवान जगह सब भक्ता भगवान जी ले के संभुराम चेचे जागरतेशेष नाराज उन्होंने डॉक्टर सिद्धू के पास दू थी मैं व्यक्त करना चाहता हूँ आप यद कर मेरा किताब है इन सिर्फ में हमें इंद्र को यहाँ व्यव करें डॉक्टर सिद्धू पर गुज करान और इंदिर महाराज ने के दूसरे आचारी को बुला करके लग जाने पर बच्चों की जब आ गई तो भेदभाव का यज्ञ हो रहा <laughs> और उनको बात है उनको तो प्राप्त हो रहा है समस्तों हमारा दृष्टि होकर के और हमारी करके तो दूसरे को आचार्य देहा क्या मतलब अच्छा काम जल्दी कर दिया जाए तो जो लोग बिना के काम दिया है अच्छा सुनावा भी जरूरी बढ़ जाएगा और गोदिया को स्कूल जाएगी बैठक नहीं भयां दे न भावित यहां सर्वस्वृत्ति शरीर के संबंध से हर्ष में दर्दा होता है चारों मृत्यु देवतांगत्रेष्न्मेशन लक्ष्यता संभव ये सर्वेत्रिपा जीवित ये हम लोग अरे तो जिसने तुमने जीवन की प्रार्थना की कोई उसने जी का जीवन आया है और जो हम मिली है जाग मे बाद करते हुए आ रहा है नर्मदा से सुना रहे उसने भगवान शंकर का पूजन किया वहां से जन्म तीन छोड़ के तत्व कुंजन नहीं के बता इंडे सत्ते करके द्वारा और गरीब जनदी महाराज के आश्रम में सोना शिकार जनदल जी महाराज के यहाँ काम बंद गई थी तो स्वागत किया पर काम का बढ़ गया था जनजगंज क्या प्रबंध करेंगे मेरे साथ क्या क्या क्या कह रहे हैं उनके कहने से बढ़िया काम होगी बड़ी चलता है जना रहे सरकार थैंक हाथ तो हाँ में लेकर और उसके पीछे गए तो वो एक पतक की रात में वर्षा लेकर के आया तो सत्र अक्षण को पास की और लड़ने के लिए प्रयस कर दिया होना भगवान राणा एक एक नाक है सब जवानी भी अकेले ब उस सेना का विनाश कर, से कर दिया सरक्य नाथ के बाद यां तरह थी जिसमें पलसा मार के से काफी दू भजा कर दिया रक्तों की नदी बढ़िया स्वयं के हजार हाथ से पांच हजार पांच से घंटे हाथ लगी और दोनों की वर्षा करने लिया परशुराम जी ने उसके जैसे भी वृक्ष की शाखा काटता है तैयार उसके भाग कहां में रामन परशुराम जी ने उसका लेकर के भी करा दे पुष्टि लड़ में है और बचरे के तहत अपनी जमीन को लेकर के और अपने घर आरोप क्या हुआ तो पिताजी मिला हरे प्रभाव भगड़ा कभी हुआ झगड़ा तो पूजा हुए क्या हुआ तो अंकर कुमार है अरे वही राजा को मारना तो मरा पाठ है मैं ब्राह्मणा नया पूजि का हम ब्राह्मण लोग कई मारपाट से भगड़े पूजे जाते हैं जिसको क्षमाशील होने से तपस्थी होने से भी पूजा होती है राज्यभिशे राज्यभिषेकम प्राप्त स्वराज्योग ब्रमगारा भी महत्व जिस राज्य पर अविश्वत का हो जाता है जाता। तो उसका बहुत ब्राह्मण के बढ़ते ही अधिक तस्तावर को उनकी शुद्धि के लिए भगवान का दान करते हुए एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा जब कुमार सिद्ध होगी का धर्म रखुरा किता परशुराम के के घर में एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर शुद्ध लोगों का घर में है किताब यात्रा का संवर्थ आस्थानीर्थ आत्मा अपने करते हैं हर ग्राम की माता एक बंगाल का संघर्ष करने के दिन वहां शुक्र स्नान का संभव हथ पाण के साथ स्नान कर रहा है वो कहेंगे में लोग गए तो अगर वहां बहुत देर तक खड़ी हुई हैं जो बेट की रही हैं स्नान करते हुए तो समय हवन का समय था देरी हो रही थी जब वो जल्दी से इस संगातन कर सब को लौट करके हूं सर स्वामी को किसानों को कहा करें इतनी देर घूमने कहां लगा जल्दी आ जाना चाहिए का उसे हवन का समय है उन्होंने ये कहा कि पुत्र पुत्ररथ जो गणगर्व है दो स्नान कर रहा था दिनों के साथ सूझा कर रहा था वो यहाँ पड़ी बड़ी देखती थी तो मानसा की याद क्या अरे इसका ये महा पुष्प का महा पुष्टि महापरी होना चाहिए तब उन्होंने अपने पुत्रों को दियाम माँ अरे इसका गुरु माता को नाम है पूर्व हम उत्ताप के मात्र का बनने सकते जो पर काम के बड़े भाई थे उन्होंने पिताजी हम आपकी आज्ञा से माता जी कैसे माते हैं माता तो पिता तो भी पक्ष आप जुड़ी उनका मात्रा बन पिता की आज्ञा से माता को माँ सदा प्रभावित जोड़ा सद पराणी जो है कोई के मता अपने भाइयों ग्रामीण ने भाई हो परी लेकिन मार लेकर भाई है तो जब तरशुराम जी तो आज्ञा को आज्ञा तो कारण को होता तब जन्दन में मार्ग जी प्रसन्न हो गए और साफ का बेटा तुमने तो हमारी आज्ञा का पालन किया हम तो प्रसन्न पर मामले हैं तो परतुराम जी ने कहा कि आप लोग पर प्रसन्न हैं तो निगाम भी रिक तो जो मैंने अभी मारे हुए हैं के दब्जी ने खेला और बदले अभिषेतों से बदले तब इनको ये बात याद नाम ने मारा ये धर्म तब आप निद्रा समाप्त में कुछ लेना पुस्तक से लेकिन बेटा तुम्हारी इच्छा पूरी है ऐसा कहते ही सोया हुआ व्यक्ति में से उस पर खड़ा हो जाता है पहले उनकी माता उनकी भाई उनकी बैठते। हुँ। हुँ। उनके भाई उस करके बैठे एक बार भाइयों के जैस परश्राम बन में गए हुए थे उनके पिता यदिशाला में बैठे थे